द्रं कर्णे मदेवा भद्रं पश्येष्वा स्थिरंगे सुस्तमशे मेवित ओ शा दिशा दिशा अथर्वेदीय प्रश्नों के पंचम प्रश्न के पंचम मंत्र के भाष्य तो कुछ विचार हुआ था इसमें पंचम प्रश्न का उत्थान इसलिए हुआ था चतुर्थ प्रश्न में आपका स्वरूप की प्रतिपादन कर दिया है पंचम प्रश्न मंद अधिकारी के लिए है जो तो स्थिति में बैठ नहीं सकते हैं उनके लिए उपासना के लिए ये पंचम प्रश्न है शैप्य सत्यग्राम ने पूछा से पूछा भगवान ऐसा जो मरण काल तक प्रणब की चिंतन करता है उपासना करता है कतरम लोकम जाएगी कौन सा लोग जीतता है उसे उस साधन से ऐसा पूछा था तो उसके उत्तर में चल रहा है यही यहाँ पर चर्चा चल रही थी कि तृतीय मात्रा सहित जो उच्चारण करता है उपाश्रम में या पुनर्तम त्रिमात्र त्रिमात्र मिला करके ये अक्षर है अक्षर है ब्रह्म का अक्षर है एक अक्षर है क्योंकि अक्षर गिनते समय में अचक लिया जाता है और वर्ण गिनते समय में अचालक होता है हल आलो होता है सभी वर्ण है जब अक्षर का प्रसंग आएगा हलवरण की संख्या की गिनती नहीं होगी अचोक होगी या परम पुरुष और विधिया तीन मात्रा के माध्यम से परम पुरुष का जो चिंतन करता हो इसको प्रतीक बना करके सतेजसी सूर्य संपन्न का वो उपासक तेज माने सूर्य में संपन्न होगा मान प्रमलोक पहुंचेगा वो यथा पाद वगैरह इत्यादि का जैसे सर्प अपने चमड़ी को निकाल देता है तो नया हो जाता है के निकल जाती है चमड़ी से सर्प से सर्प नया नवीन शरीर धारण करता है ठीक से प्रा सारे पाप से मुक्त हो जाता है और सामवेद के माध्यम से क्योंकि तो तृतीय मात्रा जो है वो सामवेदा है सामवेद के माध्यम से ब्रह्मलोकमीते कहा सूर्य के माध्यम से ब्रह्मलोक हिरण्य गर्भलोक पहुँचता है हिरण्य ग कैसा है जीव का पुंज है वो समस्ट जीव है यह तस्मात जीव अनाथ ये जो जीव का पुंज है इससे परात परम पुरुषन पुरुष में ही सोने वाला जो परात पर और पर हो गया हिरण्यगर वो पर श्रेष्ठ जो परमात्मा है उसको दर्शन करता है साक्षात्कार करता है तदे तो, तो उस लोगों को इसलिए आगे दो मंत्र है एक टीका चलनी है एवं ओंकार स्तुत्वा तद उपासन पर इस प्रकार से ओंकार की प्रशंसा हो गई एक मात्रा दो मात्रा तीन मात्रा करके जो कहा गया ओंकार की प्रशंसा के लिए अगर सकल मात्रा का ज्ञान नहीं है एक मात्रा विशिष्ट विशिष्टा माने उपासना करता है तो फल मिलता है पृथ्वीलोक अथवा स्वर्गलोक या ब्रह्म लोक आदि फल मिलता है इस प्रकार से और संपूर्ण मात्रा लेकर के करता हो तो क्या कहना ओंकार की त्युति करके प्रशंसा करके तद उपासना उसकी जो उपासना है उपासना तीनों मात्राओं का विषय विज्ञान है तीनों मात्रा किसके विषय करती है उस तक विज्ञान के माध्यम है ओ विधि ये ने जो अक्षर परम सूर्यातर्गत प्रतीक इत्यादि ऐसे चिंतन करता है तीन मात्रा विशिष्ट ओंकार के माध्यम से परम पुरुष माने जो सूर्य मंडलस्थ पुरुष है उसके चिंतन करता है इत्यादि ठीक है विज्ञान विषयी कृत्ये जो त्रिमात्र विशिष्टेन करता है विज्ञान विशिष्ट मने विज्ञान विषयी कृत तीन मात्रा का विज्ञान के द्वारा विषय बना कर करके विषयी कृत नाष्य में था त्रिमात्रा विषय विज्ञान विशिष्ट न उसका अर्थ है विषय विषयी कृत ऐसा अर्थ करना कहा ठीक है मात्रा त्रयात्मना ज्ञान ज्ञाने नीन मात्रा स्वरूप ज्ञान के द्वारा इस तरह से ज्ञाते ऐसा जाऊ ज्ञाने है वो मैनेत्रा त्रयात्मा ज्ञान है उस ज्ञान के द्वारा उपासना के द्वारा ऐसे ज्ञान के द्वारा जो उपासना करता है वो परम पुरुषम पुरुषमित का परम पुरुष का चिंतन माने सूर्य मंडलांतर जब पुरुष का चिंतन करता है ठीक है पूर्ववत अत्रिमात्र तृतीय मात्रा मकार उचित प्रम बे तो पहले जैसे प्रथम मंत्र में कहा था अकार मात्र को कहा गया एक मात्रा को कहा गया कहा यहां भी तृतीय मात्रा को कहा होगा या त्रिमात्रेण कोई शंका कर सकता है उस शंका के निवारण करते हैं तीनों मात्रा विशिष्ट करना चाहते पूर्ववत तृतीय मात्रा तृतीय मात्रा, मात्रा को ही कोई न ले मकार उचित तृतीय मात्रा क्या है वो मकार है कोई कहा जाता है यदि भ्रम बारह तुम ऐसे कोई इसको भ्रम पैदा है यह तृतीय मात्रा कहीं कहा मंत्र के द्वारा ऐसा कोई कह सकता है भ्रम हो सकता है उसको निवारण करने के लिए ओम इति इन अक्षरण ओम ऐसा अक्षर के द्वारा त्रिमात्रण का अर्थ ओम अक्षरे ओम, अक्षर ओम ऐसा जो त्रिमात्रा वाला वा ओम है उसके द्वारा कहा ये विशेष है ये बता दी पूर्वत्र तधान ओंकार उच्यते है पूर्व में तो उस मात्रा को प्रधानता को लेकर जो ओंकार कहा कोई ऐसा ओंकार कोई को लेकर द्वितीय मात्रा को लेकर मात्रा प्रधान तत्त मात्रा जिसमें प्रधान है प्रथम मात्रा प्रधान है द्वितीय मात्रा प्रधान है इस तरह से ओंकार है इति मते ऐसा कोई मत है ऐसे मत में यह व इदम विशेषण अनुकरण ये जो यहां जो विशेषण लगा दिया ओम का हरिग्रह ये विशेषण अनुपन्न होगा ओम यदि ये ही नहीं अक्षरणा कहा होगा विशेषण घटेगा नहीं वो एक एक मात्रा लेने पर एक उच्च विशेषण अनुपन्न क्यों यहाँ पर ओम इति नहीं करके कह दिया इसका मतलब पहले ओम पूरा था ही नहीं एक, -एक मात्रा ही था ये सिद्ध होता है पूर्वत्र पूर्व ओंकार कहा तो फिर यहां पर ओम अक्षर में जाना व्यर्थ हो जाएगा यहां जो कहा पंचम मंत्र में आकर किसम तो पूर्वत्र ओम को लिया नहीं है केवल एक एक मात्रा की चर्चा है ये यहां सिद्ध होता है कहा यह वशेषण यही जो विशेषण दिया गया ओम, नहीं। जो जो पे भी नहीं भी है। ओम अक्षर विशेषण मंत्री नहीं है यहां के हो जाएगा। वहां भी ओम को ही लिया होता। तो ओम तो चल ही रहा था फिर क्यों विशेषण व्यर्थ हो जाता है पूर्वत्र पूर्व भी तो ओंकार को कहा एक एक मात्रा प्रधान करके पूर्व आदि की मत से ही होता है यह विशेषण व्यर्थ पड़ जाएगा तस्मात मतम अनुपल इसलिए उनका मत ठीक नहीं है पूर्व में भी अविशिष्ट ओंकार की उपासनाशिष्ट ओंकार की उपासना ऐसे नहीं केवल ही सब कुछ समझता है ऐसा मानते किया था विशेषण सार्थक होगा हो एक आग। अच्छा। कहते हैं त्रिमात्रण तृतीय सर्वराधकार प्रतीकम पूर्वादि शंका उठाता है कोई भी शंका करेगी महाराज त्रिमात्रेण का प्रतीक में तृतीय विभक्ति नहीं होती द्वितीय होनी चाहिए प्रतीक होता तो द्वितीय विभक्ति होनी थी किंतु यह त्रिमात्रेण, तृतीय विभक्ति है त्रिमात्रेण इति तृतीय श्रवणा ओंकारण है ना त्रिमात्रेण ओमित ये नहीं अक्षरे ये तृतीय सुनाई पड़ रहा है पढ़ रही तृतीय श्रवणा तृतीय विभक्ति श्रवण होने से ओंकारो न प्रतीकम ओंकार प्रतीक नहीं है या शंका आ जाती है किसी को न प्रतीक तथा सती अगर प्रतीक होने पर विषयत्व कर्मतया विषय होगा तो कर्म होना चाहिए द्वितीय होनी चाहिए तृतीय विभूति सुनाई पड़ रही है प्रतीक नहीं है ये शंका सकती है तथा सती विषयत्व तथा सत्य प्रतीक सदी यदि प्रतीक होता तो विषय हो जाता और विषय होने से कर्मतया कर्म होने से द्वितीय होनी चाहिए थी पर त्रिमात्रण किंतु अविधायक में शंका रूप से कर्ण है साधन को तीन है इसलिए तृतीय घट जाएगी ओंकार प्रतीक नहीं है किन्तु तो वाचक है अविधायक न अविधायक रूप से बाचक रूप से कर्णत्व तो में वह कर्ण है तृतीिया जो दिखाई दे रही है ओम इत्या ने वह अक्षर इत्यादि जो कहा कर्णोत्तम तृतीय बलात तृतीय होने से तृतीय विभक्ति होने से यहाँ पर कहे ओंकार न कि प्रतीक ऐसा भ्रम किसी को हो सकता है यहां द्वितीया भी है तृतीय दोनों विभक्ति सुन, सुन पाए कभी तो द्वितीया चल बड़ी ओंकार अभिध्याय इत्यादि अब यह तृतीय विभूति दिखाई दे रही है तो सिद्धांति के मत में तो प्रतीक है किंतु एक देश की कोई शंका कर सकता है वो प्रतीक नहीं है वाचक इसलिए तो तृतीय विभक्ति है तो कारण है तृतीय बदला धर्म का पारण करते हैं प्रतीक प्रतीक ऐसा भाषण कहा सूर्यांतर्गत पुरुषम प्रतीकना तो प्रतीक रूप से चिंतन करता है कि वाचक रूप से यही परमात्मा है प्रतीक तो को तो परमात्मा समझ कर पूजन उपासनकर्ता ऐसा तमत् अवर्तक हेतु तन्मात्र विवक्षाया तृतीया उपयोग करते सिद्धांति तरह कर्मी कर्मकार से भी कर्म है हो कहीं कर्म सुनाई पड़ रही है कहीं कर्म रूप से सुनाई पड़ रहा है दोनों विभूति सुनाई पड़ रही है तस्य कर्मत्व भी ओंकार से कर्मत्व भी कर्म होने पर भी प्रतीक को कर्म कहा है प्रतीक होने पर कार कार्ण, कार्ण भी कारकत्व कारक भी तो है वो अभिध्यान क्रिया निर्वर्तकत्व ना चिंतन क्रिया का संपादक है वो निर्वर्तक मानी संपादक है उसी के द्वारा चिंतन क्रिया संपन्न होनी है परमात्मा के चिंतन होना है इसलिए हेतुत्व हेतु भी है कर्म होने पर भी हेतु भी है इसलिए तृतीय विभक्ति आपत्ति हेतु हेतु मात्र की विवक्षा करके तृतीय उपत्ति तृतीय विभक्ति बढ़ जाएगा सिद्धांत ने कहा व्याख्या ने हेतु मो प्रतीक भी है और का भी है ऐसा मान्य तृतीया को लेकर के तो हेतु है वो द्वितीय लेकर के प्रतीक इसमें इसी में एवं व्याख्या ने हेतु मा इस प्रकार के व्याख्या में कारण बतलाते हैं प्रतीकत्वे न ही आलम्बनत्व भाष्य ने कहा ओंकार प्रतीक होने से आलंबन है प्रतीक रूप से आलम्बन है जैसे विष्णु का आलंबन शालिक्राम गंडी का शिला खंड है शिव का आलम्बन नर्मदा का शिला खंड है प्रतीक है किसी प्रकार ओंकार प्रतीक है एक प्रतीक आलम्बनत्व प्रतीक होने से आलम्बन हो गया प्रकृत ओंकार ओंकार में प्रतीक होने के कारण से आलमन तो जो प्रकृति ओंकार है जिस ओंकार की चर्चा चल रही है प्रतीकत्व नहीं ओंकार प्रकृति प्रकृत प्रतिक रूप से ही आलमन प्रकृति है प्रकरण चल रहा यही हो ओंकार अभिध्यायी तह से आरोप हुआ था प्रतीक रूप से ही आरंभ हुआ प्रकरण सहित सत्य ने तो पूछा था ना सयो ह भाई आप प्रायण्तम तो प्रतीक रूप से ही आरंभ हुआ है यही यहां बोल रहे हैं प्रतीक आलम तुम प्रकृत ओंकारेश पर अपरम च्रह्म परम ब्रह्म और अपर ब्रह्म दोनों को लेकर के प्रतीक रुषि का ओंकार को ओंकार अविध्या इत्यादि शब्द है परमच अपरमच ब्रह्म यदि अवैध श्रुते क्योंकि उत्तर देते समय में पिपलादृषि ने कहा था यह तद्वय सत्य काम परम चा अपरम च्रह्म का यही ओंकार जो है ना यही पर ब्रह्म है यही अपर अभेद सुनाई पड़ रहा है यह तद्वय सत्य काम परम चापरम च ऐसा द्वितीय मंत्र में पिपलादृश ने उत्तर दिया हुआ है तो अवेद श्रुति है अवेद सुनने से प्रतीक ही प्रधान होगा सिद्धांत ही बोलना चाहते है यह तो प्रधान नहीं वाचगत तो प्रधान नहीं है प्रतीक है इस सिद्धांति का कहना है, ये कह रहे हो गया व्याख्या तो प्रतीक प्रतीक आलंबन प्रकृत या प्रकल आरंभ प्रतीक रूप से आलमन लिया है ओंकार प्रतीक रूप से ओंकार द्विया आलंबन कर ओंकार से परमच अपरम च्रम्ह ओंकार को पर और अपर ब्रह्म दोनों का कहा समानिकरण कर दिया जो ओंकार है वही पर ब्रह्म है वही अपर ब्रह्म है यह तदय सत्य परम चाह परम च्रम ऐसा पिपला ने उत्तर दिया मंत्र में ऐसा है अभेदो ने से ओंकार द्वितीय और ओंकार द्वितिया जो ना अनेकोता बाध्यत अगर वो वाचक मानेंगे हेतु मानेंगे तृतीया कहीं कई सुनाई पड़ रही है उसके कारण से हेतु मानेंगे ओंकार को तृतीया देख करके तो जगे जगे सुर्ता दिंद्या, सुर्ता, सुर्ता दिंद्या, ये जगह जगह सुनाई पड़ी द्वितिया बाधित हो जाएगी कई जगह सुनाई पड़ी है द्वितिया होगी श्रोता द्वितिया श्रोता श्रोता द्वितिया अनेक असह श्रोता द्वितिया बाध्य यदि ऐसा अर्थ नहीं करेंगे प्रतीक नहीं मानेंगे तो करण करेंगे अनेक बार सुनाई पड़ी जो अनेक अशह सस् प्रत्यय हुआ है पार्था, का सरकार है बहुत अर्थ बताने के लिए अथवा अल्पार्थ बताने के लिए का कारक विभक्तियों से क्या होगा एक सस प्रत्यनेकश वो अनेक अश कोई सस का रूप नहीं एक है एक शक्स प्रत्यय है तद्दीत में अनेक असह अभ्यय हो जाता है जैसे घोरिशाह धन्यवाद है, बोलते हैं कोई सस लगता है बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी घोरिशाह बोलते हैं अधिकतर यशस्त प्रत्येक लगता है सूत्र है वो तो अनेक अनेक बार सुनाई बड़ी जो द्वितिया विभक्ति है बाध्यता यदि ऐसा अर्थ नहीं करेंगे प्रति अर्थ नहीं करेंगे उपकार को हेतु अर्थ करेंगे बाचक अर्थ करेंगे तो स्तुति बाधित हो जाएगी ये कह रहे हैं बाध्यता तो अन्य अन्य प्रकार से बाधित हो जाएगी तस्वर्मत्व कार्य प्रतीक यदि प्रतीक मानेंगे ओंकार को तो अधिष्ठान है ओंकार अधिष्ठान है ब्रह्म और आरोप होता है क्या ओंकार ओंकार में ब्रह्म का आरोप करना है ब्रह्म का आरोप करना है अधिष्ठान है वहां ओंकार और का यही ब्रह्मासना है प्रतीक मानने पर ही ओंकार को हेतु करके करके जब माने गया। क्यों हेतु परक पर पर पर क्या है निष्कर्ष निकालते है ये कहते हैं प्रतीकत्व ही यदि प्रतीकत्व धर्म माने प्रतीक मानेगे ओंकार को तभी अधिष्ठान अध्यक्ष मान रहे हो अधिष्ठान होगा ओमकार और अध्यास करना किसका है वहां ब्रह्म का जैसे मनोब्रह्मी डा है तो अधिष्ठान और अध्यक्षमान दो वस्तुओं में यह सप्त है दोनों का तारात्म आरोपत्म का आरोप तभी हो पाए तभी हो से अभेद सर्वांगे तद वही सत्य काम परमचा च अपरम ये जो अभेद श्रवण तभी घटेगा ये आरोप्य और अधिष्ठान में जो अभेद सुराई पड़ा है यही है पर भी यही है अपरब्रम्ह भी यही करके ये किया गया ये तभी घटेगा करणत्व करण, करण मानेगे जो एक अक्षरण इत्यादि में आयु व तृतीय को देख करके ओंकार को करण मानेंगे कि घटेगा नहीं आरोप्य अधिष्ठान में एकता ये कहा अनेक अनेक बार सुनाई पड़ी बाधित हो जाएगी इत्यादि बोल रहे थे तो द्वितिया भक्ति बोलते कहाँ सुनाई पड़ी पड़े ओंकार ये प्रधान मंत्र का है स यो हई तत्म आ प्रयाद ओंकार स तेर कि कतरम लोकम जयित इत्यादि प्रथम मंत्र है ओंकार एक बार आया प्रथम मंत्र में आया और द्वितीय मंत्र में आया स यदि एकमात्रीय तृतीय मंत्र है ये यदि एकमात्र का चिंतन करता है करके आया इत्यादि ये बारम का दो बार सुनाई पड़ी है द्वितीय विभूति बाधित हो जाएगी अगर तृतीय तक प्रधान मानेंगे तो द्वितीय दो बार सुनाई पड़ी अनेक ऐसा श्रुता यही दो बार सुनाई पड़ी है मंत्र में ये हो जाएगी अन्यथा अन्य बाध्यता अन्य बाध्यता ये दो बार सुनाई पड़ी हुई अगर तृतीया को प्रबल मानेंगे तो बाधित हो जाएगी ये कहा ऐसा संबंध करना कहते हैं वहां भी दो बार सुनाई पड़ा है तृतीया बोलते हैं अथा यदि मंत्र में अथा यदि द्विमात्रण या पुनर्यतम त्रिमात्रि एक मंत्र है और दूसरा है यह पुनर्यतम पड़ी दो जगह सुनाई पड़ रही है जैसे द्वितीय दो बार है तो मंत्री भी दो बार है यही यहाँ शंका आएगी अथा यदि द्विमात्र यह पुनर्यतम त्रिमात्रि तृतीया द्विवार श्रोता तृतीया दो बार सुनाई पड़ी है मंत्रो हेतु तो अपेक्षा है और हेतुत्व तो के अपेक्षा करके कारण है वो तृतीय कारण कारण है करन होने से हेतु होता है कारक विभक्ति अपने स्वभाव से कारक विभक्ति होने से तथा तस्या विवाद हो नहीं तो उसका भी बात करना ठीक नहीं होगा ना ये शंका उठाता है गुरुवार तृतीया का भी बात करना ठीक नहीं होगा आप मान प्रतीक मान करके द्वितिया विभक्ति की प्रधानता दे रहे हैं ऐसा में तृतीय को बात ठीक नहीं होगा तो वो भी दो बार सुनाई पड़ी है एसकते कहा यद्यपि इत्यादि कहा यद्यपि तृतीय विधान कर तृतीया तो का कथन के द्वारा करणत्व भी दिखाई दे रहा है यार ओंकार मान हेतु है या प्रतीक है निर्णय नहीं हो पा रहा है का बादश दो बार मंत्र आया है और हेतु के बाद चाहिए दो बार आया है चक है कि प्रतीक है ये यद्यपि तृतीय विधानत्व है तृतीय के कथन के माध्यम से करणत्म उपद्य करण तो सिद्ध तो होता है ओंकार में तृतीय को देखते हुए तथापि फिर भी कहा प्रकृत अनुरोधा प्रकरण चल रहा है ओंकार अवधिया तो प्रथम कौन आया था ओंकार सत्य काम ने सब पहला प्रश्न तृतीयांत माध्यम से नहीं किया स यो वै आ प्राया सी कतर लोकमती तो सबसे पहले प्रकृति प्रकृति है उसका है उसका क्या त्रिमात्रम परम पुरुषम इति आयु परिणय परिणे वो जो त्रिमात्रेण इत्यादि का अर्थ क्या करना त्रिमात्रम परम पुरुषम ऐसा परिमात्र दिवत्याल तो त्रिमात्रिमात्र तीन त्रिमात्रम ऐसा अर्थ करना है, है। उसको द्वितियां रूप से परिणत कर देना चाहिए तृतीयांत अर्थ निकालना चाहिए तो दोनों विरुद्ध तो बोल रहे हैं एक ही अर्थ निकालना है तो तृतीय जहां सुनाई पड़ी वहां द्वितीय अर्थ लेना होगा एक दो बार है कर्म, कर्म है वो प्रति कर्म सेवा कर्म है वो स्वार उपक्रम स्थत्वाच उपक्रम में आया है जब वेदांत के सिद्धांत निर्णय करना हो तो उपक्रमो पर संहारो अभ्यासो पूर्वता फलम अर्थवादपत्ति लिंगम तात्पर्य निर्णय आरंभ कहाँ से हुआ है समापन कहाँ होना है देखना पड़ेगा आगे सोलह पुरुष के बारे में समापन होना है प्रश्न परिसर में और पर आरंभ हुआ है आरंभ ओंकार यहाँ से आरंभ हुआ है उपक्रम और वो देखते हुए ये कहते हैं ये कह रहे हैं भी कर्मत्व दोनों कर्म है जो तो प्रसिद्ध है द्वितियां दो दोनों ओंकार आरंभ विध्याय आदि प्रसिद्ध कर्म से स्वास्या स्वभावत उपक्रम और वो उपक्रम में स्थित आरंभ में स्थित है जो है आरंभ में शुरू में द्वितीय पद आ जाए तृतीय विभूति नहीं है तय प्रावल्यम तो द्वितीय प्रावल्य होगा माना प्रतीकत्व इससे प्राबल्यम उसी का प्रावल्य है यही कहा जाता है प्राबल्यम नव की टिप्पणी उपक्रम तत्वाच्च उपक्रमश आदि उत्पन्न ज्येष्ठ तत्व उपक्रम जो होता है सबसे पहले उत्पन्न होता है आरंभ जो होगा सबसे पहले होता है लेकिन ज्येष्ठ प्रमाण हो गया उपक्रम जो हो गया जस्ट हो गया बड़ा हो गया ये टिप्पणी कार्य उपक्रम से आदि उत्पन्न सबसे पहले आ गया आरम्भ अभी ज्येष्ठत्व बड़े वाले ज्यष्ठ होने से तद अनुसारित कनिष्ठ जो बाद में आने वाला है कनिष्ठ है वो पहले वाले का अनुसार करके लेना पड़ेगा अर्थ करना ठीक होगा ये त्रिमात्र करता त्रिमात्र इत्यादि अर्थ पिछले का का यद्यपि है रही फिर अनुरोध के माध्यम से उपक्रम में तो आया है द्वितीय अभिव्यक्ति आई है पहले उसके माध्यम से त्रिमात्रम परम पुरुष मित्र द्वितिया ऐसे द्वितीय परिणत पर, कर देना से अच्छा प्रकृत अनुरोध हाथ का क्या अर्थ होता है ठिकान ठीक, होता है प्रकर्म अनुरोध प्रक्रम का उपक्रम का अनुरोध के कारण उपक्रम में द्वितिया आई है उसको लेकर तृतीय का अर्थ द्वितियां करके लेना होगा द्वितिया द्वयं उक्त अभेद श्रुति है द्वितिया दोनों द्वितिया का कहा अभेद श्रुति है वहां यह तत्व सत्य काम अपरम जा ब्रह्म ओंकार में और ब्रह्म में अभेद दिखाया अधिष्ठान और आरोप्य का अभेद होता है हेतु के साथ में अभेद होता नहीं है इसके भी द्वितीय लेना होगा एक आयतने न एकतरम अन्वेदी द्वितीय मंत्र में आया था इसी आयतन के द्वारा दो में से किसी एक को संबंध करता है पर ब्रह्म हो चाहे अपर ब्रह्म हो जैसी जिसकी भावना होगी और आयतने नैव आयत एव अन्वेदी या आगे सप्तम मंत्र में आएगा आयतन के द्वारा ही संबंध करेगा तृतीया तो का है आलम्बन वाचक है वाचक में आते हैं आलम्बन वाचक है द्वयश यदि बहुश्रुति अनुरोध है ना तृतीय द्वय त्याग इसलिए बहुश्रुति के अनुरोध से क्या करना चाहिए तो तृतीय श्रुति को त्याग देना चाहिए द्वितीय अर्थ निकालना चाहिए एक क्यों तो कहा महाभारत का श्लोक के उदाहरण दिया वाषिकार में तेजे एकम कुलश्य इत्यादि है एक व्यक्ति एक कुल को परेशान करता हो तो उस व्यक्ति को हटा देना चाहिए और ग्रामस्यार्थे से अर्थ कुलम तेजे टिप्पणी में पूरा कर देंगे उसका अर्थ ग्रामस्यार्थे से कुलम तेजेद आदि है <coughs> तो तेजे रेकम कुलश्य अर्थ कहा और गाँव को एक पुल परेशान कर रहा हो एक परिवार एक गांव को परेशान करता हो तो उस परिवार को हटा देना चाहिए देखिए गांव उसका स्वस्थ हो और एक गांव एक जिला को परेशान कर रहा हो तो गांव को वहां से बहिष्कार कर देना चाहिए जिला स्वच्छ रहे और अपने लिए सब कुछ त्याग देना आत्मार्थम सकलम तेजे ऐसा कहा हुआ है एक पार है बाकी तीन पार टिप्पणी है तेजे देखम पुल से आर्थ तेजे ग्रामम ग्राम जनपद ये, ये महाभारत का श्लोक है धृतराष्ट्र को दुर्योधन को हटाओ कहने के लिए ऋषियों ने समझाया मानने वाला नहीं तो दुर्योधन एक है जिससे कि जिस सबको परेशान कर रहा है इसको त्याग देने से शांति हो जाएगी इसको आप बहुत छोड़ दो इसके ऊपर वहां का है श्लोक अच्छा देखो तृतीय मात्रा रूपसीयूप तेज है तेजसी ते सपन्न सूर्य सपन्न इत्यादि भाष्य है तो स तृतीय स मन उपास तृतीय मत्र रूपस्तेजसी तो तृतीय मत्रस्वरूप तेज है सूर्य है सूर्य सपन्नो ध्यान चिंतन करने वाला व्यक्ति जो होगा उपासना करने वाला सूर्य में संपन्न होता है मृतो की सूर्यात सोमलोक आदि पर पुनरावर्त थे मरने पर भी जैसे चंद्रलोक से वापस आया द्वितीय मात्रा वाला वैसा नहीं आएगा सूर्यलोक से वापस नहीं आता क्यों किन्तु तो सूर्य सं, संपन्न मात्र सूर्य में संपन्न नहीं हो जाता एक हो जाता वो कैसे हो जाता है तो यथा पदोदर तो, तो इत्यादि कहा था जैसे सर्प खेचूरी से अलग हो जाता है प्रकार सारे पापों से मुक्त हो जाता है है। व्यक्ति पादोदर सर्पस्त जैसे पादर होता है सर्प उदर ए पादो यश पादोदर पेट में है पैर जिसका उसको कहते हैं पादर पादो पादोदर पर पादोदर में उधर पाद होना चाहिए जब आप समास करेंगे बहु भी समास करेंगे सप्तमी विशेषण है वैसा में पूर्व निपात के लिए सप्तम का विशेषण का पूर्व निपात करना होगा है। सप्तम है, उदर पाद होना चाहिए समाज के माध्यम से पादोदर नहीं होना चाहिए किंतु उसका बाधक है आए हैं वह पूर्व निपात के परमिपात कर दिया जाता है ऐसा है पादोदर सपह तो चाहे मान जीर्णात्मक विनिर्मुक्त जो जीर्ण चमकी है उसको से मुक्त होकर सब पुनर्नभग होती नया हो जाता है जैसे एवं इसी प्रकार प्रसिद्ध है ऐसा मान ये जो तो उपासक है तीनों मात्राओं को लेकर उपासना करने वाले उपासक यथा दृष्टान दृष्टांत हो गया ठीक इस तरह सब पाप मना सर्पक स्थान ये नशुद्ध रूपेण पाप के द्वारा मुक्त हो जाता है पाप से मुक्त होना माने जैसे सर्प के त्वक अशुद्ध थे उसको त्याग दिया तो नया हो गया इसी प्रकार अशुद्धि रूप है उसके द्वारा मुक्त होता होगा रूपए के माध्यम से क्यों तृतीय मात्रा का वेद सामवेदेद साम के माध्यम से तृतीय मात्रा स्वरूपा जो सामवेद है उनके द्वारा उर्धव्य ऊपर ले जाया जाता है ब्रह्मोलोकम हिरण्य गर्वश ब्रम्होलोकम ब्रह्मलोक में ब्रह्मणोलोकम ब्रह्म लोकमर्भ जो है उसके उसको प्राप्त करता है ठीक यद्यपि मात्रात्रय मात्रात्रय रूपित्वे सत्यापक यद्यूप यद्यपि मात्रा तीन मात्रा, मात्रा, मात्रा का ध्यान करेगा अकार उकार मकार का ध्यान करेगा उपासना करेगा मात्रात्रय मात्रात्र मात्रा तीन रूपी तो है ओंकार उ अउ मिलकर बना हुआ तस्या तथापि तृतीय मात्रा आया ये भाई है असाधारण न फिर भी तृतीय मात्रा जो है असाधारण है असाधारण तत्प्राधान्य इसलिए तृतीय मात्रा के प्रधान से सामीर आदि कहा यद्य तीनों मात्रा को उच्च किया है फिर असामवीर उर्दोपनीय क्यों कहा वहां तो ऋग्वेद के यजुर्वेद के है उस मात्रा की प्रधानता देता है जानना चाहिए तृतीय मात्रा सप्तमंत सप्तम कहीं तृतीय मात्रा पात्रूपे ऐसा सप्तमंत सप्तम कही तृतीय मात्रा या प्रथमांत है भाष्य में तृतीय मात्रा रूप तेजसी संपन्न इत्यादि है तो यह प्रथमांत पाठ है कहीं सप्तमंत सप्तम हो ठीक है टीका टीका कृतिया मात्रारूपे यदिप्तमंत पाठे सप्तमंत पाठ होने पर तत् सूर्य विशेष वो हो जाएगा सूर्य का विषय पहले तो बोलता होता तृतीय मात्रारूप सप्तमंत सप्तम के तो तेजसी सूर्य संपन्नो होती है सूर्य का विशेषण हो जाएगा तो तो तृतीय मात्रा सूर्य ऐसा हो जाएगा ये यदि तो यहाँ तो भाष्यकार ने प्रथमांत पाठ रखा है तृतीय मात्रा ऐसा बोला हुआ है अगर सत्यमंत्र पाठ हो तो यह करना होगा तृतीय मात्रा रूपे यदि सप्तम्त पाठ है सूर्य का विशेष होगा मकार से क्यों? मकार जो है ना आदित्य रूप है अऊ मो तो भूर्भवस्त क्या है वहां तो अग्निवायु सूर्य आदित्य रूप है मकार अग्निवायु सूर्या यही तो होता है कारण यही होता है अग्निवायी सूर्य होता है ऋषि यही होते हैं तो मकार से आदित्यात्मकत्वा मकार जो है आदित्य रूप है इसलिए कहा कि टिप्पणी छ्य रूपत्मक श्रुति अबोच श्रुति बचो अत्र मृग ये जो मकार आदित्य रूप होता है करके जो बोला यहाँ पर श्रुति घूमना पड़ेगा कहा है श्रुति पता नहीं में तो कहा ट ने पहले कहा था अमित्र में कहीं कहा कहा था कि हैं आकार के आकार मदार के जो होते अग्नि तो का वचन ढूंढना पड़ेगा इत्यादि करके छोड़ दिए हिरण्य गर्भ जीव घन अनागत अवेक्षण न्याय उपादय वहां से उर्दोम उन्नीयते ब्रह्मलोकम आएगा उसके बाद में आएगा अभी तो सूर्य संपन्न यहाँ तक हो गया और उसके बाद में मंत्र में क्या आएगा तथा उन्नीय अथवा उन्नीयते ब्रह्मलोकम ऐसा आएगा उसके बाद में आए सजीवघनात्म परम पुरुषम पुरिशम इक्षते इत्यादि बाद में है तो ये जो यहाँ पर कहना चाहते हैं हिरण नगर वश्य जीव घनत्व या जीवघन जो हिरण नगर को जीवघन कहना चाहते हैं जीव अनागत अवेक्षण में भविष्य को देखना या अनागत आवेक्षण होता है भविष्य आगे, आगे आने वाला है जी जीवकनाथ पाठ आने वाला है अनागत होता है भविष्य होता है तो तो अनागत भविष्य है उसको देखना आवेक्षण मन देखना यही न्याय युक्ति है अनागत आवेक्षण न्याय युक्ति के द्वारा सिद्ध करते quindi... हैं स हिरण्यगर भ इत्यादि बोलना चाह रहे वाष्य में सत्य श्लोकाख्यम ब्रह्म लोक ले जाता है कहा सीरणनगर्व सर्वेशा संसारी नाम जीवान आत्मभूत कहा कैसा है संसारी जितने भी जीव है सबके स्वरूप है, जीव है।, जीव है। मैं कहा, सही अंतरात्मा लिंग लिंग रूपेण सर्वभूता नाम सूक्ष्म शरीर रूप से सभी प्राणियों के अंतरात्मा वही है हिरण्य गए लिंगात्म संघता सर्वे जीवा स्वरूप है सूक्ष्म स्वरूप है वो सूक्ष्म शरीर से उसका पुंज है वो उसमें सारे जीव उसी में एकत्रित है ठीक है लिंग रूपेण इसकी ठीक है माना समि लिंग रूपेणा क्या बेष्टि लिंग नहीं बेष्टि तो एक एक शरीर में है सब लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर समी लिंग शरीर रूप से वह सबके आत्मा हो जाता है सभी भूतों आत्मा है वो स्मिन ही कहा मंत्र पदा तस्विन ही लिंगात्मी संगता सर्वे जीव कहा था उसी में सारे के सारे जीव एकत्रित हैं है तो कहते हैं समस्टिंग जो समी लिंगात्मा है हिरण्य गर्भ हिरण्य गर्भे समि जो समि लिंग स्वरूप है हिरण्य गर्भ उसमें व्यस्टिंग सर्वे व्यष्टि लिंग शरीर में अभिमान रखने वाले जो जीव जिसको बोलते हैं जीवात्मा जितने भी है व्यक्ति शरीर में जिंग शरीर में अभिवान करने वाले सर्वे जीवा सबके सब जीव जितने भी हैं गुत्व सामान्य खंड मुंडादय जैसे गोत्व में अर्पित होते हैं खंड मुंडप्त तो धर्म जितने भी हैं सिंह टूट गया तो खंड हो गया सिंह न हो तो मुंड हो गए गाय को ऐसा उपाधिया खंड मुंडपाधि तो जितने भी हैं गोत्व तो सब में है ना चाहे सिंह टूटे हुए गाय हो चाहे न हो सिंह न हो सभी गाय को क्या बोला जाएगा वो बोला जाएगा गोत् गोत्व में सब अर्पित ये दृष्टान दिया गुप्त सामान्य जैसे गोत्त जाति में गुप्त सामान्य जाति पदार्थ है ना सामान्य पदार्थ गोत्त जाति में खंड मुंडा दे जैसे खंड गह मुंड गाय को किंतु खंड गह भी गुप्त में अर्पित है उसी में है गुप्त तो उसमें भी है मुंड में भी है खंड में भी सब ठीक इसी प्रकार संगता इत्या जैसे गुप्त तो में सारे गाय समर्पित हैं और इसी प्रकार सारे के सारे अंत कर जितने भी जीव हैं उसी में समर्पित है संघ का आठ के टिप्पणी उपाधि वेदन कल्पिता उपाधि वेद से रूप से कल्पित सारे जीव सब उसी में अर्पित है एक इतना बड़ा हिरण का स्थान है ये बताया इदानी वाक्य में योजे अब इस वाक्य की योजना करते हैं कहा क्या बोले कहा विद्वान इत्यादि में बोलते हैं सब विद्वान इस प्रकार से जानने वाला जो विद्वान है त्रिमात्र ओंकार अभिज्ञान त्रिमात्रा वाला ओंकार को जानने वाला त्रिमात्रा त्रिमात्र ओंकार अभिज्ञा त्रिमात्रा वाला ओंकार के ज्ञाता है जो ऐसी जो ओंकार के बारे में जानकारी रखता है वो क्या होता है वह ये तस्मा जीव घना जीव घन तब तो ठीक है हिरणगर व्यंतु इस जीवघन से जीवघन हिरण्यगर विरणनगर वहा पर सबसे परे पर है कार्य की अपेक्षा कारण श्रेष्ठ होता है पर है संसारी वस्तुओं की अपेक्षा हिरण्य श्रेष्ठ पर है परात पर का हरात उससे भी परम परम पुरुषम परात पर से भी पर पुरुष ये तो पर पुरुष है हिरण्यगर्भ उससे भी पर निर्विशेष तो परमात्मा है वह जीवाना हिरण्य गर्भात परम परमात्माख्यम या परम परात रात परम परमात्मा जिसका नाम है परमात्मा है इसको परमात्मा कहते हैं पुरुषम वो पुरुष है पूरी शायन पुरुष पुरुषम इ उसको देखता है मैंने साक्षात्कार करता है, है। देखना मैंने आठ से देखना नहीं अनुभव करता है ऐसा साक्षात्कार करता है पुरुषायम शयम सर्व शरीरानुप्रविष्टम सारे शरीरों में प्रविष्ट है तो परमात्मा सारे शरीर में सब सबके शरीर में प्रविष्ट है चाहे कुत्ते का शरीर हो चाहे गौ का शरीर हो मनुष्य का शरीर हो वहां जाति पाति कोई भेदभाव कुछ भी नहीं है सभी का। में प्रविष्ट प्रविष्टा ऐसी परमात्मा उसको पश्च्य ध्याय कहा पश्यती का अर्थ करेंगे टिप्पणी का बोलते हैं पांच में कहा पश्चिमी ध्यायान यदि ब्रह्मणोप तत्व क्षण ब्रह्म के द्वारा उपदिष्टा होने पर जो स्वरूप का परमात्मा स्वरूप का उपदेश होगा ब्रह्म हिण्य के द्वारा उसको क्रम होनी है तो उसका कुछ क्षण विचार करके तत्व का तत्व आदि जो भी सुनाएंगे उसको थोड़ा विचार करता है उसके बाद साक्षात्कार होता ही है टिप्पणी है। कहते हैं टीका तो अत्र भिन्न मार्गा ये इसमें जो टीका आने वाली है इसके पश्चाति ध्याय में जो टीका आएगी भाष्यकार के मार्ग से कुछ अलग मार्ग में चलने वाली टीका है इस पंक्ति की टीका कुछ अलग ढंग से बोलने वाली टीका है दूसरे मार्ग में चलने वाली है टीका नहीं होगी इस पंक्ति की टीका ये टिप्पणी ने बोल दिया टीका तो अत्रत्या अतृत्य टीका क्यों अत्र शब्द से त्यप सूत्र है त्यप लगता है अत्र यहां होने वाली टीका अतृत्य टीका तो भिन्न मार्ग भाष्य के मार्ग से भिन्न मार्ग वाली होने भाष्यकार जिस रास्ते में चल रहा है उससे कुछ भिन्न बोलने वाली है टीका ऐसा क्या बोली देखिए अभी टीका क्या बोलते हैं टीकाकार टीका क्या बोलते हैं भिन्न मार्ग वाली है टीका क्या बोलते हैं भाष्यकार ने कहा था इस जीव घंश से उपदिष्ट मान उपदिष्ट होकर के उससे भी पर पुरुष दर्शन करता है साक्षात्कार करता है भाष्यकार का कहना है किन्तु टीकाकार क्या बोलते हैं इस विषय में स विद्वान इधानीम ध्यामान वो विद्वान जो है इस वर्तमान शरीर में चिंतन उपासना करने वाला वर्तमान शरीर में इस समय का जो शरीर है इसमें उपासना करने वाला विद्वान विद्वान कर इस शरीर में रह करके उपासना करने वाला पश्चात ब्रह्मलोकम प्राप्त मृत्यु के बाद ब्रह्मलोक प्राप्त कर गया ऐसा जो उपासक होगा तथा ब्रह्मलोके स्थापर जंग में जीव घनाथ उस ब्रह्मलोक में स्थावर जंगम से पर जो जीव घन है, है कौन है जंगम जंग से श्रेष्ठ है जीव स्थावर जंगम दोनों से अतिरिक्त है उससे परम पुरुषम पश्यती परम पुरुष को देखता है ततो तत्वुक्त होती उसके बाद मुक्त होता है परम पुरुष को देखने के बाद मुक्त होता है ऐसा अर्थ टीकाकार करते हैं यह कहा भाष्य के अंत में कहा था मंत्र में कहा था तदे तो श्लोको भवता कहा था इस विषय में दो मंत्र आगे हैं, यानी इस पंचम प्रश्न में दो ही मंत्र को बचे हैं सात मंत्र का प्रश्न है ये दो है तो उसमें से पहला वाला मंत्र बोलते हैं ये तो मंत्रो ये तो श्लोको भवता कहा था दो मंत्र कहा उसके पहला नंबर के श्लोक को बताना चाहते हैं मंत्र को बोलना चाहते हैं मंत्रो मात्र मृत्युमुक्शन प्रयुक्ता क्रिया सुरमध्यसु सम्य प्रयुक्ता सुनकंपते मृत्युमुन्यसत्ता अन भी प्रयुक्ता क्रिया क्रियासु बाह्याध्यंतर मध्यमाशु सम्य प्रयुक्ता तेसरो मात्र मात्रा मृत्यु स्थिति मृत्युवती मात्रा मृत्युवती बहुवचने ये तीनों मात्रा मृत्यु देने वाली एक एक का प्रयोग करेंगे मृत्युमत माने संसार देने वाली एक एक का प्रयोग करने पर संसार से बाहर ले जाने वाली नहीं तीसरो मात तीनों मात्राएं है। ओंकार तीन मात हैं, एक एक मात्रा मृत्यु मृत्यु शब्द से मतुप्रत्य लगाया मृत्यु मत बनाया उसे गीप लगा के मृत्युमती बहुवचन है मृत्युमत्य गौरिया गौरी का गौरी मत बनाया मृत्युवत्य मृत्यु वाली है मान संसार देने वाली है तीनों प्रयुक्ता माने इनको प्रयोग किया गया मृत्यु का प्रयोग किया गया अन्य शब्द क्योंकि कैसे एक दूसरे में संबद्ध है, आगे मा है मा के बाद मा है, माँ के बाद मां एक दूसरे में संबद्ध है तीनों मात्रा है अनबिप्रयुक्ता कोई माने अनभिप्रयुक्ता का था अवश्य विप्रयुक्ता कहा विप्रयुक्त होगा भिन्न भिन्न स्थानों में प्रयोग किया गया बोलना चाहते हैं अनभिप्रयुक्ता शब्द के द्वारा कहा क्रिया बाह्य अभ्यंतरमाशु तीन प्रकार की क्रिया जागृत स्वप्न सुसुप्ति बाह्य क्रिया जागृत और अंतर क्रिया सुषुप्ति और मध्यम क्रिया स्वप्न जागृत स्वप्न सुसुप्ति क्रियाओं में उस अभिमानी के लिए प्रयोग किए गए हैं सम्यक प्रयुक्तिक्ञा और तीनों मिलाकर के यदि करता हो सम्यक रूप से करता हो तो ज्ञाता ज्ञान जाना दिज्ञा तो जानने वाले को ज्ञान कहते हैं तो वो फिर कांपता नहीं है कभी चलने चंचल नहीं होगा स्थिर हो जाता है इत्यादि अर्थ है एक नंबर की तीसरो मात्रा तिस्ट्रों मात्रा मृत्यु एक एक मात्राया मात्रा जब एक एक मात्रा होगी अ एक एक मात्रा एक एक मात्राया सरि एक मात्रा विध्याय इत्यादि न मृत्यु फलत से भोग तत्व एक एक मात्रा के द्वारा तो मृत्युफल बताया स यदि एकत्र अभीध्या के द्वारा मृत्युम्त्ल से मृत्युफले फल पता है पृथ्वी को प्राप्त मनुष्य प्राप्त करेगा मृत्यु प्राप्त करना है इत्यादि तीसृण दिव्य भोग अलाषेण ब्रह्म भिन्न हिणगरवादी विषयत् अतो अन्नदार मृत्युफल से तीनों मत्राओं में विशेषता क्या है देखो दिव्य भोगमात्र अभिलासा है जहां जिस भोग में अभी बैठा है इससे तृप्त नहीं है विशेष भोग चाहता है इसके भोग की इच्छा से अगर उपासना की हो तो तीनों मात्राओं का ती दिव्य भोग दिव्य भोग की अभिलाषा मात्रा से यदि उपासना की जा रही हो भोगों की आशक्ति लेकर ब्रह्म भिन्न न ब्रह्म के भिन्न रूप से हिर नगर वाली विषय पे पर ब्रह्म लक्ष्य लक्ष्य है उपासना का लक्ष्य यदि ऐसा हो हिणवादी विषय को हो उपासना का क्यों तथो अतो अन्य आत्म ऐसा श्रुति है इस आत्मा से बिना अन्य सब मृत्यु ऐसा कहा है इसलिए वृत्तिमत हो जाएंगे परमात्मा को उद्देश्य किए बिना संसार को उद्देश्य करके दिव्य की अभिलाषा से उपासना करता हो तो वृत्तिमत हो जाएंगे तीनों मात्रा एक अर्था किसके आधार पर कहा अतो अन्य आत्म ऐसे श्रुति है इससे अन्य जितने भी हैं मृत्यु ग्रसित है यदि मृत्यु फलक अवधारणा मृत्यु फल वा ही धारण किया है निश्चय किया है अथवा दूसरे अर्थकर्मा अनात्मत्वाद मात्रा स्वरूप तो मृत्युमत्व ये मात्रा जो है ना आत्मा नहीं अनात्मा है ये अब शब्द रूपा है अब ते उच्चारण होना शब्द है अनात्मा है ये शब्द शब्द रूप से रहा करनात्म आत्मा नहीं है अनात्मा है मात्र अभी अनात्मा है वो भी अनात्मा है भी अनात्मा है महापरा स्वरूप तो मृत्यु तो अपना स्वरूप से तो मृत्यु वाले हैं ये अउ मे स्वरूप नष्ट होने वाले हैं अच्छारण के थोड़ी देर में नष्ट होने वाले हैं नष्ट हो जाते ऐसा है विनाशी तो नहीं विनाशी है स्वरूपता ये मात्रा तीनों के तीनों मात्रा विनाशी है और उच्चारण करेंगे उच्चारण करते करते अब मृत्यु को तो प्राप्त हो जाता है ऐसे ही चलेगा सबका। स्वरूपता ऐसा है ऐसा समझना है कहा इसलिए तीसरो मात्रा मृत्युपत्य ऐसा कहा मृत्यु वाले हैं अनात्मा मृत्यु वाले हैं अथवा दो, दो तर्क दिया टिप्पणी ने इनको मृत्यु पत् इसलिए कहा है आत्मा को छोड़ करके अन्य भोग के अभिलाषा से यदि आप उपासना करेंगे तो अन्य जो होगा अतो अन्य आधार में वो वृत्तिमत नहीं है फल मृत्यु वाले हैं इस मृत्यु को भी मृत्युमत्व दिया ये भी हो सकता है अथवा स्वरूप अनात्मा है अकार उकार मकार जो उच्चारण होते हैं शब्द उच्चारण होते अनात्मा है वो अनात्मा होने से मृत्यु वाले विनाशी ये मृत्युपत्य करता है ऐसा यदि ऐसा चिंतन करना एक बताया अच्छा ठीक है इत्यादि का आदि मंत्र में हो जाएगी अब उनमें से दो ये तो दो श्लोको भवता ऐसा आया हुआ था तदेत तो तो दो श्लोकों तो श्लोकों भवता ऐसा आया था तो वो दो श्लोकों में से आद्य श्लोक जो होगा ये आने वाला मंत्र तथा दो में से दो बताएंगे बोला है दो मंत्र है कहा था पूर्व मंत्र तदेतो श्लोक कहा था उन दोनों में से यह पुनर्तम इत्यादि जो यह पुनर्तम त्रिमात्रण इत्यादि कहा गया अर्थ में आद्यम मंत्री उसके लिए यह मंत्र पहला वाला मंत्र जोड़ते हैं दो मंत्रों में से पहला वाला मंत्र जो ष्ट मंत्र है यह पुनर्तम त्रिमात्रण इत्यादि के साथ जोड़ते हैं उसके साथ संबंध कर बोलते हैं ये कहा तत्र यहतम तो इत्यादि आद्य मंत्र मंत्री एक आद्य मंत्र है, एक अंत्यमंत्र दो मंत्र है यहाँ तो दो वैसे पहला मंत्र ये है जो आग, अभी तीसरो मात्रा वाला है ये मंत्र को तो जोड़ते हैं एक आ तीसरा इत्यादि भाषण का तीसरा त्रिसंख्या का तीन संख्या वाले हैं अ, उ, म एक आकार है एक उकार है एक है, मात्रा में अकार उकार मकार आख्या जिनका आख्या है कथन क्या है असा कथन होता है अकार उकार मकार ऐसा बोला जाता है ओंकार से मात्रा है ओंकार की मात्रा है ये अकार उकार मकार तीन मात्रा मात है किसके ओंकार के हैं ओम में तीन है अ ऊ तीन, मा। तीन मात्रा मिलकर मात के एक अक्षर बनता है ओम ऐसा मृत्यु त्यौहार वृत्ति वाले हैं तीनों के तीनों वृत्ति वाले हैं कैसे तो टिप्पणी कार्य बता दिया है तात्पर्य मृत्युवत्ते मृत्यु उच्चारण जो होता है शब्द है शब्द रूप है मृत्युपत्य है, है। मृत्यु दे दे, देखो मतुद का विग्रह दे रहे हैं मृत्युवती शब्द बना के जश लगा के मृत्युपत्य बोलना चाह रहे हैं मतुद का होगा जैसे गोमान बोला न गावो अश्विन विद्यते अथवा गावो विद्यते दो विग्रह होगा गाय जिसकी हो, हो अथवा गाय जिसमें हो दोनों को गोमान बोला जाएगा गाय गायक स्थान में गोमान देश अथवा गाय के मालिक जो स्वामी होगा वो भी गोमान धनवान धन जिसमें रखा जाएगा वो भी धनवान तिजोरी और धनवान व्यक्ति दोनों होता दो अर्थों में होता है तदस्य नीति अर्थ मतुभ ऐसे सूत्र है अश अस्थित तद अस्मिन दो अर्थों में मतुभ होता है वह इसमें है अथवा वह इसका है दो अर्थों में मतुभ होता है यही विग्रह दे रहे मतुप का विग्रह दे रहे भाषिका मृत्यु आसान मात्रा मृत्युर्विद्यते जिन मात्राओं का मृत्यु है मृत्युर्विद्यते ता मृत्युमत्य मृत्यु शब्द से मतुभ करके मृत्युमत बना दिया उगित से गिप लगा करके मृत्युमती बना दिया बहुबचन ने मृत्युमत्य मात्रा मृत्यु मृत्यु मृत्युमत माने मृत्यु गोचरा अनधिक्रांत मृत्यु के विषय से आगे तो नहीं गए मृत्यु के घेरे में ही है तीनों मात्रा ओंकार के तीनों मात्रा मृत्यु के घेरे में ही है एक अनिक्रांत मृत्यु गोचर एवं मृत्यु फल देने वाले हैं इसलिए चाहे भूम्य मनुष्य शरीर चाहे देव शरीर मृत्यु से ग्रसित होना है मृत्यु को मृत्युरा मृत्यु विषय मृत्यु विषय करने वाली वाले टिप्पणी तीन नंबर दो दो है भी अच्छा अच्छा विषय टिप्पणी ताम आशय में प्रयुक्ता मंत्र में दो प्रयुक्ता के वर्ग अगर वही पर ब्रह्म को विषय करके उपासना की गई हो वही तीनों मात्रा जब पर ब्रह्म छोड़ करके इतर को बनाकर उपासना की गई तो वृत्तिमति हो जाते पर ब्रह्म विषय मात्रा संश्ष मिला करके तीनों का मिला करके करना हो अलग अलग नहीं करना हो मिलाकर के उचार मान उपासना करनी हो तो तान अमृतम वो क्या होगा वो अमृतमान होंगे वो इत्यादि कहा इतिहास ने प्रयुक्ता इसी उद्देश्य से लेकर के कहा कि प्रयुक्ता शब्द प्रयोग कर दिया कहा अच्छा तीन की वित्त टिप्पणी है ना अनधिक्रांत इत्यर्थ अनिर्गत पंचमी यहां जो पंचमी दिखाई दे रही ना मृत्यु गोचरात अनधिक्रांत मृत्यु गोचरात में पंचमी है ये दिखाते हैं अनविगत इत्यर्थ निर्गत नहीं है मृत्यु से बाहर जा नहीं पाते तीनों मात्रा स्थिति है यदि परमात्मा को उद्देश्य करके किया हो तो ठीक है बाकी संसार को उद्देश्य करके फल के लिए किया हो तो मृत्यु के बाहर फल मृत्यु वाले है उसके कहा अच्छा आगे भाषण में ता आत्मा ध्यान क्रिया सुप्रयुक्त ता महा वो तीनों मात्राएं जो है ना अपने आत्मा के ध्यान क्रिया में उपासना क्रिया में प्रयोग किए गए हैं ता मात्र ध्यान क्रिया सुप्रयुक्त आत्मा के ध्यान क्रिया बने उपासना क्रिया में प्रयुक्त है प्रयोग होते हैं तीनों मात्राएं प्रयुक्त किए गए प्रयोग किए गए हैं कहा चार की टिप्पणी में कहते हैं नोनू तीसृा मात्रा मात्राला मृत्यु पक जब तीनों मात्राएं मृत्यु वाले हैं मृत्यु देने वाले हैं या स्वरूप मृत्यु वाले हैं ऐसी स्थिति होने पर तद अभिन्न ओंकार शा कर तो ओंकार भी तो उसे अभिन्न तीनों मात्रा निकाले तो ओंकार क्या बचेगा कुछ नहीं बचेगा अवय भी निकल जाए तो अवय क्या रहेगा कुछ नहीं रहेगा अवय भी अवय का, का पूंजा तो अवय भी है तीनों मात्रा निकाल देंगे तो ओंकार आपकी कोई चीज रहेगा नहीं तो अगर तीनों मात्राए मृत्यु वाले हो मृत्यु वाले होने पर तो क्या स्थिति हो जाएगी तरु अभिन्न ओंकार से आप तथा उससे अभिन्न है ओंकार वो अवय से अभिन्न अवय भी होता है वह भी तथा मृत्युपति हो जाए मृत्युपत्य हो जाएगा वो भी मृत्युमान होगा उनका ओंकार भी तो यो यदि इच्छती तस्तत् जो, जो जिसकी पर ब्रम्ह को चाहे तो पर्रम्ह अपर चाहे तो अप्रम करके जो कहा गया था ये तो व्यर्थ हो जाएगा जैसा चाहेगा वैसा मिलेगा कहा था यो यदि इच्छा तस्तथ तम ओंकार आयतने नी उस परमात्मा को इतर माने अपर ब्रह्म हो चाहे पर ब्रह्म हो उसको ओंकार के रूपी सहारे से ही प्राप्त करता है कहना और विद्वान य त्षांतम इत्यादि आगे आएगा सप्तम विद्वान यम इत्यादि शब्द आएगा इत्यादि कथम उपभा किस को फिर कैसे सिद्ध करेंगे इन बात की बात अगर ओंकार भी तो मृत्यु वाला ही हो जाएगा इत्यादि तो कैसे अर्थ करोगे आप ये शंका तो ये शंका अच्छा, है ता अच्छा इसमें आता आत्म ने इत्यादि इत्यादि कहा ताहा आत्मनोध्यान ध्यान से प्रयुक्ता अरे बाबा आत्मा की उपासना में प्रयुक्ता है तीनों मिलाकर के एक एक मात्रा वृत्ति वाले हैं किन्तु तो तीनों मिला करके किया गया है आत्मा के ध्यान उपासना क्रिया में प्रयोग किया गया है एक प्रयुक्त इत्यादि का, अच्छा ठीक है, टिप्पणी थोड़ा रह गई अन्य सतत्वादी रूपेणा आत्मध्या मृत्यु ब्रत्य, अतिक्रांत एवं अन्य सतत्वादी रूपेण एक दूसरे से जोड़ करके मिला करके अ के बाद में के बाद में मा उच्चारण करके मिला करके अगर उच्चारण ऐसा करके करता हो अन्य सब तत्वादि रूपेण आत्मध्यान आत्मा के उपासना में विनियुक्त विनियोग करने पर तो क्या तो हो गए स्थिति में तो ता मानी मात्रा मृत्यु में अधिक्रांत आए मृत्यु को अतिक्रमण करने वाले हो जाता आत्मा छोड़कर के अन्य क्रिया में एक एक मात्रा के प्रयोग करेंगे तो मृत्यु वाले होंगे किन्तु तो तीनों को मिला करके आत्मा प्राप्ति के लिए आत्म प्राप्ति के लिए उपासना करेंगे तो मृत्यु को अतिक्रमण करने वाले होते होंगे ये मात्रा ऐसी है एक आठ प्रकार आत्मा को ध्यान क्रिया शु प्रयुक्त आप मात्रा वो मात्रा है तीनों मात्रा है आत्मा की ध्यान क्रिया बने उपासना क्रिया में प्रयुक्त है किंच अन्य शब्द इतर इतर संबद्ध एक दूसरे से जुड़े हुए है ये इतर इतर संबद्ध है मात्रा है सम्मिलित है यह अकेले उच्चार नहीं होगा अ करके छोड़ना नहीं ऊ करके छोड़ना नहीं और म करके भी तीनों मिला करके कर और अन भी प्रयुक्त किंतु विरुद्ध उच्चारण कर दिए पहले मा बोल दिए फिर उ बोल दिए फिर आ बोल दिए अथवा पहले उ बोल दिए फिर आ बोल दिए ऐसा भी नहीं होना चाहिए तीनों बोलेंगे बोलेंगे थे किंतु उल्टा करके बोलेंगे उल्टा भी नहीं करना होगा जैसा जैसा आया ओम जैसा उच्चारण वैसे होना चाहिए ओम में पहले आ है उसके बाद ऊ है उसके बाद माँ अनभिप्रयुक्त इत्यादि कहा अनुक्त विशेषण विशेषण एक एक विषय प्रयुक्ता विशेष करके एक एक विषय में प्रयोग करने पर विप्रयुक्त कहलाते हैं अ का एक विषय ऊ का एक विषय और म का एक विषय बनाकर विचार करना विप्रयुक्त कहा प्रयुक्ता न तथा तो विप्रयुक्ता अभिता उस प्रकार नहीं हुआ अभिप्रयुक्ता बोलेंगे प्रयुक्ता अपप्रयुक्ता प्रयुक्ता फिर नए समाज करेंगे दो बार नए आगा प्रकृति का वो लाएगा अर्थ लाएगा या भिन्न भिन्न रूप से जागृत स्वप्न सुन प्रयोग करने का पांच की टिप्पणी विशेषकर एक एक विषय एक उप्रयुक्ता पांच की टिप्पणी कहते हैं जागृत आदि रूपे इतरता केवल जागृत काल को लेकर के प्रयोग करेंगे तब भी गलत हो जाएगा केवल सपनों को लेकर के तब भी नहीं और केवल सुशुक्ति लेकर भी नहीं तीनों में प्रयोग करना चाहिए बोलते हैं किम करें फिर कैसे करना चाहिए तो कहा विशेषण एक एक ध्यान काल है तीसरे सुशु विशेषण एक एक विशेषण जो होंगे उनके विशेषण एक एक ध्यान काल एक ध्यान काल में जो विशेष रूप से तीनों में तीसरी सु क्रियाशु कौन तीन क्रियाएं हैं बाह्य अभ्यंतर मध्यमाशु बाह्य क्रिया मध्यम क्रिया आभ्यंतर क्रिया तीन प्रकार कौन है वो जागृत स्वप्न सुसुप्त विमान लक्षण ये जागृत स्वप्न सुसुप्त क्रिया यही है जागृत क्या बाह्य अभ्यंतर मध्यम क्रिया बाह्य बने हो गया जागृत आभ्यंतर बने सुषुप्ति मध्यम हो गया स्वप्न इसी का अर्थ क्रिया जागृत स्वप्न सुषुप्त स्थान तीन स्थान है आत्मा के उसमें पुरुष अभिमानी पुरुष है उसके चिंतन की उसमें जैसे विश्व तेजस प्राज्ञा रूप से चिंतन करना है लक्षण क्रिया क्रियाओं में सम्यक प्रयुक्त आसु सम्य प्रकार से विपरीत प्रयोग नहीं किया हो सम्यक रूप से प्रयुक्त हो अ के बाद उद मो और विश्व तेजस प्राज्ञादि को मिला करके करता हो विश्व का विराट के साथ अभेद करता हो प्राग्ञ इसका तेजस का हिरण्य के साथ अभेद करता हो और प्राके का ईश्वर के साथ अभेद करके ऐसे करके चिंतन करता हो तीनों मात्रा अमृतमय प्रयोजित आशु उपासना काल में प्रयोग करने पर न कम पते मैंने न चलती कभी चंचल कभी चल धातु है न कम पते मैंने न चले चलाए नहीं होगा अपना लक्ष्य पूरा कर लिया ये मन योगी शब्द है नव कम पद मानी योगी कुछ योगी ऐसा होगा यथोक् विभाग तो तो ऐसे विभाग को जानने वाला माने मानी जागृत जो विश्व तेजस प्राग है व्यक्ति में समष्टि में है विराट हिरणनगर में ईश्वर इत्यादि जानने वाला ऐसे को ज्ञा कहा जो योगी है वह ओंकार ओंकार के बारे में विभाग को जानने वाला व्यक्ति नव कंपदे कहा एवं विध चलन होते इस प्रकार से जो जानता हो वह फिर चलायमान नहीं होगा निश्चल होकर रहेगा, रहेगा हो जाएगा। जैसे जागृत पुरुष स्वप्न पुरुष सुषुप्त पुरुष जिसको विश्व तेजस प्राज्ञा करके कहा जाता है जागृत अभिमानी को व्यष्टि में विश्व बोलते हैं और स्वप्न अभिमानी को तेजस बोलते हैं और सुषुप्त अभिमानी को प्राज्ञ बोलते हैं समष्टि में ये बेस्टी में, में होगा विराट हिरण्वर जागृत स्वप्न पुरुष स्वप्न पुरुष है, है, है, है सहस्थानात्र उनके स्थान के सहित समझना जागृत पुरुष का स्थान क्या है जागृत स्थान के सहित मात्रा तरम तीनों मात्रा रूप से ओंकारात्मक रूपेण ओंकारात्मक रूपेण ओंकार रूप से दृष्टा जिन्होंने देखा है दृष्टा ही एवं विद्वान ऐसा देखा है उस विद्वान ने इस प्रकार देखने वाला विद्वान सर्वात्म भूता वो सर्वरूप हो गया सर्वरूप हो जाता है ओंकार वजह ओंकार स्वरूप हो गया है कुतो बात चले कश्मीर कहा कैसे चले और किसमें चले सर्वरूप हो गया तो सर्वरूप होता है तो चलने का जगह भी नहीं है भिन्न व्यक्ति भी नहीं है समय हो गया है ओत्रे श्रीनाम देवा भद्रं पश्चिप्रा चीन ओम पदे ओ